युकों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव प्रभुत्व से किसी का कल्याण कर सकने की धारणा त्याग दो जिस प्रकार पौधे के बढ़ने के लिए जल मिट्टी वायु आदि पदार्थों का संग्रह कर देने पर फिर वह पौधा अपनी प्रकृति के नियमानुसार आवश्यक पदार्थों का ग्रहण आप ही कर लेता है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता जाता है उसी प्रकार दूसरों की उन्नति के साधन एकत्र करके उनका हित करो संसार में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करो प्रकाश सिर्फ प्रकाश लाओ प्रत्येक तो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करे जब तक सब लोग भगवान के निकट न पहुँच जाए तब तक तुम्हारा कार्य शेष नहीं हुआ है गरीबों में ज्ञान का विस्तार करो धनियों पर और भी अधिक प्रकाश डालो क्योंकि दरिद्रों की अपेक्षा धनियों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है अनपढ़ लोगों को भी प्रकाश दिखाओ शिक्षित मनुष्यों के लिए और अधिक प्रकाश चाहिए क्योंकि आजकल शिक्षा का मिथ्याभिमान खूब प्रबल हो रहा है इसी तरह सबके निकट प्रकाश का विस्तार करो और शेष सब भगवान पर छोड़ दो क्योंकि स्वयं भगवान के शब्दों में कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ कदाचन माँ कर्मफल हेतु भू ते संगोष्ठ कर्म कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है फल में नहीं तुम इस भाव से कर्म मत करो जिससे तुम्हें फल भोग करना पड़े तुम्हारी प्रवृत्ति कर्म त्याग करने की ओर न हो सैकड़ों युग पूर्व हमारे पूर्व पुरु पुरुषों को जिस प्रभु ने ऐसे उद्धांत उद्दात्त सिद्धांत सिखलाए हैं वे हमें उन आदर्शों को काम में लाने की शक्ति दें और हमारी सहायता करें ओम शांति शांति शाति